रेडियो प्लेबैक इंडिया तथा हेडफोन के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आप सुन रहे हैं लोकप्रिय कार्यक्रम बोलती कहानी आइए सुनते हैं राशि सिंह की रचना पॉकेट मनी शीतल माहेश्वरी के स्वर में आज सैटरडे है और आप सभी जानते हैं कि आज नो पढ़ाई आज हम सब किसी टॉपिक पर बात करेंगे और आज का टॉपिक है है? बोलो बोलो क्या नेहा मैम ने बच्चों के संज्ञात्मक ज्ञान को टटोलते हुए कहा सभी बच्चे जो कि पांचवी क्लास के थे खुशी से चेहे उठे और अपने अपने हिसाब से टॉपिक सुझाने लगे पॉकेट मनी मानिया ने मासूमियत से कहा यस यू आर राइट नेहा मैम जोर से चिल्लाई मगर मैम इसको तो पॉकेट मनी मिलती ही नहीं बस रोज पराठा लेकर आती है और अचार से खा लेती है दूसरे बच्चे ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा हाँ कभी चॉकलेट भी नहीं लाती और नहीं यहा चीज वाले अंकल से खरीदती है सुबोध ने मासूमियत से कहा सुनकर मान्या मुस्कुरा दी अच्छा बच्चों ये बताओ पॉकेट मनी है क्या जो आपकी मम्मी आपको देती है नेहा मैम ने फिर प्रश्न किया मैं बताऊं? फिर से मान्या ने हाथ उठाया सब बच्चे जोर से हंसने लगे हां हां मान्या बेटा बताओ बताओ नेहा मैम ने मान्या का उत्साह बढ़ाया और अन्य बच्चों को मजाक न बनाने की हिदायत भी दी मेरी मम्मी मुझे रोज पॉकेट मनी देती हैं। वह कहती हैं कि हमको कभी छूट नहीं बोलना चाहिए दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और हमेशा जैसे भी कपड़े और खाना मिले खुशी खुशी खाना और पहनना चाहिए दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए छोटी मानिया की पॉकेट मनी की परिभाषा ने नेहा मेम को स्तब्ध कर दिया और पूरी क्लास और पूरी क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी